विश्व प्रवर्तितो वंदे श्री चैतन्य वंदेह श्री गुरोपुरू वैष्णवा ग्र जातम सह गण रघुनाथ तम सजीव साइतम सवधूतम परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्विता जयतां सुरतौ पंगो मो मंद मतेर्गती मत्सस्वोज श्री राधामदन मोहनौ नारायण नमस्कृत नरम चुन नमं देवी सरस्वती व्या तयेत दिव्यृंदारण्यकलपुर्माध श्रीमद्रत्रत्न सिंहासमस्थ श्रीमद्राधाश्रीलगोविंददेव प्रेषाली सब्यम स्मरा श्रीमसारंभी वंशीवट्टटट स्थित कर्शन वेणुस्वन गोपी गोपीनाथ श्रेस्त न नारायणं नम नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवीं सरस्वती व्या तथोदी नारायणा नमः नाराय नमः नरोत्तमाय नम दै सरस्वत नमः व्यासा नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षहे सनातनान् वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत ूपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ रघुनाथदासजीव मे कुर मदयांदरा तुलसी कानम यत्र का पद्मना च पुराणपठन हरि बोल श्रृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्री श्री, श्री माधव महोत्सवम श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद का दिव्य खंड काव्य श्री प्रियाजी के राज्याभिषेक की लीला का जिसमें वर्णन किया गया है श्री जीव संपाद गौरीय वैष्णव समग्र विचारधारा के प्रमुख ज्योतिष स्तंभ रहे हैं और उनके द्वारा ही बड़ी श्री जी गोस्वामी पाद के द्वारा ही संपूर्ण दर्शन शास्त्र उपासना शास्त्र और रसशास्त्र भजन की संपूर्ण जीवन पद्धति रहनी उसका आदर्श स्थापित किया गया श्रीमद् रूपान का उपासना पद्धति उसके प्रमुख व्याख्या का श्री जीव गोस्वामी पाद रहे जिस जीव गोस्वामी के बिना रूप के ग्रंथों को सम्यक प्रकार से समझा नहीं जा सकता है कहने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखे उनके ऊपर जीव गोस्वामी जी ने टीका की भक्ति असाम सिंधु के ऊपर श्री उज्जवल निर्मणि के ऊपर परंतु तत्वतः जीव गोस्वामी जी की टीका वह केवल टीका ही नहीं है बल्कि अनेक अनेक ऐसे प्रकरणों को उन्होंने कृपा करके स्पष्ट किया जो मूल ग्रंथ को पूर्ण पूर्ण करने वाले हैं मूल ग्रंथ के पूरक होकर के विराजमान जैसे स्वकीय पर किया जो श्री जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी ने निरूपण किया अब यदि उसमें दुर्गम संगमनी आनंद चंद्र का इन टीकाओं को यदि नहीं देखा जाए तो वो ग्रंथ वो जो विषय हैं वो कहीं खुलेंगे ही नहीं तो एक तरह से वो टीका नहीं है बल्कि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जी ने जो कुछ भी स्थापित किया उसकी भी वह व्याख्या है और उसके जो अंश बिना अछूते रह गए थे जो अंश जिनकी व्याख्या नहीं हुई थी उनकी भी व्याख्या की गई अतः जीव गोस्वामी जी के ग्रंथ उनके बिना श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथ को भी पूरी तरह से समझना वह परम दुर्लभ हो जाएगा अनेक अनेक प्रसंगों में श्री जीव गोस्वामी जी ने जो कुछ भी लिखा वह अपूर्व रहा और उन्होंने श्री वैष्णव तोषणी में जो सिद्धांत स्थापित किए उन्हीं सिद्धांतों का क्रियात्मक स्वरूप कृपा करके निरूपण किया वह ग्रंथ शूर श्री गोपाल चंपू में प्रकट किया तो जो वैष्णव तोषणी की टीका है उसका स्वरूप यदि समझना हो तो वह गोपाल चंपू के द्वारा उसके स्वरूप को जाना जाएगा तो गोपाल चंपू इसीलिए ग्रंथ शूर कह करके गोपाल चंपू का निरूपण किया गया दर्शन क्षेत्र में श्री जीव स्वयंपाद की बड़ी भारी कृपा रही है उन्होंने संपूर्ण दर्शन को स्थापित किया ष संदर्भों में तत्त्व संदर्भ में उन्होंने तात्विक जो विवेचन है उसको स्थापित किया कि अद्वैय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण हैं और वे कृष्ण वह अद्वैत ज्ञान तत्व तीन रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए विराजमान हैं अधिकारी भेद से उस अद्वैय ज्ञान तत्व को तीन तरह से देखा जा सकता है ब्रह्म परमात्मा और भगवान जिन्होंने ज्ञान की दृष्टि को अपनाया वे उसे ब्रह्म रूप में देखते हैं और अभिव्यक्त शक्ति शक्तिमान भेद तया सरल शब्दों में कहेंगे तो जहां शक्ति और शक्तिमान इनका भेद नहीं दिख रहा है शक्ति शक्तिमान के साथ में जहां मिली हुई शक्ति शक्तिमान के भीतर छिपी हुई विराजमान है सेठ जी के पास में पैसा तो बहुत है परंतु सेठ जी ने तिजोरी में बंद करके रख रखा है उसको दिखा नहीं रही है ऐसा जो स्वरूप है उसका नाम है ब्रह्मस्वरूप शक्ति है पंथ शक्ति का प्रकाशन नहीं है दूसरा स्वरूप है जहां अपनी शक्ति का किंचित प्रकाशन करते हुए वे विराजमान हो सेठ जी अपनी थोड़ी सी संपत्ति कहीं दिखा दे ज्यादा संपत्ति नहीं मूलधन नहीं दिखाएं थोड़ी बहुत संपत्ति कहीं सेठ जी दिखा दे ऐसे ही जहां वह परतत्व श्री कृष्ण अपने आप को साक्षी रूप में और जगत के सृष्टि पालन संहार करने वाले के रूप में जहाँ केवल अपने आप को इन दो शक्तियों का प्रकाशन करें सबके अंतर्यामी शक्ति का और सृष्टि पालन संवार करने वाली शक्ति का तो वही श्री कृष्ण का स्वरूप होगा परमात्मा स्वरूप परंतु जहां वे अपनी संपूर्ण शक्तियों का पूर्ण प्रकाशन करते हुए विराजमान हों से जी अपने पूरे वैभव को किसी उत्सव में सामने ही खोल करके रखें और अपने पूरे वैभव को दिखाएं तो उसका नाम ही होगा भगवान स्वरूप ज्ञान के द्वारा स्वरूप का बोध होगा भक्ति के द्वारा केवल वैभव का बोध होगा और उस भक्ति में भी यदि राग है तो राग के द्वारा माधुर्य का बोध होगा इस प्रकार भगवत स्वरूप का साक्षात अनुभव करने के लिए ज्ञान भक्ति और राग ये तीन वस्तुओं की आवश्यकता है ज्ञान का ही एक भाग है योग तो योग के द्वारा परमात्मा स्वरूप का भी अनुभव हो जाएगा ज्ञान के द्वारा तत्व का बोध स्वरूप का बोध योग के द्वारा वे सबके अंतर्यामी हैं साक्षी हैं इस बात का बोध भक्ति के द्वारा माने वैधि भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का बोध होगा परंतु राव के द्वारा उनके माधुर्य का परिपूर्ण रूप से बोध प्राप्त होगा वो उनकी भगवत्ता का परम प्रकाशन है माधुरी ही भगवत्ता का सार है और उस माधुरी का श्री व्रजमे जैसा प्रकाशन हुआ है वैसा प्रकाशन कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ इसलिए माधुरी की सर्वोत्तमता यदि कहीं प्रकट है तो वो श्री ब्रजेन्द्र नंदन में प्रकट है व्रजेन्द्र नंदन में भी जहाँ मधुर प्रीति विराजमान है वहां पर वो माधुरी सबसे अधिक प्रकाशन हो रहा है ये कहीं संकेत किया उन्होंने तत्व संदर्भ में तत्व संदर्भ के ही आगे के व्याख्यान के रूप में फिर कहीं परमात्मा संदर्भ में परमात्मा के रूप में श्री प्रभु आप साक्षी होकर के विराजमान हैं और सृष्टि पालन संहार करने वाले होकर के विराजमान जीव का क्या स्वरूप है जगत का क्या स्वरूप है और इनके शासक रूप में परमात्मा का क्या स्वरूप है यह परमात्म संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी ने निरूपण किया इसके बाद में श्री भगवत संदर्भ में श्री कृष्ण की मधुरमा परिपूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही है वे सब अवतारों के अवतारी हैं षठ संदर्भों में तीसरा संदर्भ भगवत संदर्भ था उस भगवत संदर्भ में भगवान की भगवत्ता का उन्होंने निरूपण किया भगवत्ता का तात्पर्य है असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्त्व विशेष भगवान के एक परिभाषा श्री जीव गोस्वामी जी ने दी कि भगवान किसका नाम बोले असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य इन तीन वस्तुओं का असाधारण रूप में स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य इन तीन का जहां असाधारण रूप में प्रकाशन हो उसका नाम भगवान है भगवान सावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेष ये ईश्वर की उन्होंने परिभाषा दी भगवान की परिभाषा दी तो वो भगवत संदर्भ में भगवत स्वरूप नाम धाम लीला इन सब की नित्यता का स्थापन भगवत संदर्भ में श्री जी गोस्वामी ने किया इसके बाद में भगवत्ता का भी सर्वोत्तम प्रकाशन कहां होगा भगवत्ता का सर्वोत्तम प्रकाशन होगा वह होगा कृष्ण स्वरूप में तो कृष्ण स्वरूप में चौथा जो संदर्भ है वो है कृष्ण संदर्भ उस कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने संपूर्ण कृष्ण तत्त्व का निरूपण किया कृष्ण कृष्ण के परिकर कृष्ण उनके लीला उनके धाम इनका परिपूर्ण रूप से स्थापन करते हुए वे विराजमान हुए और कृष्ण लीला का पूरा विस्तार कृष्ण के नाम धाम रूप गुण लीला इनका पूरा विवेचन उन्होंने कृष्ण संदर्भ में किया कृष्ण के अनंत अनंत गुण उनका निरूपण वहां पर किया गया कृष्ण ही परमपरम उपास से हैं इस प्रकार इन चार संदर्भों में संबंध तत्व का जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है तत्व संदर्भ परमात्म संदर्भ भगवत संदर्भ और कृष्ण संदर्भ यह विषय तत्व का निरूपण किया अब उस विषय को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में साधन क्या होगा उस साधन भक्ति का निरूपण करने के लिए भक्ति संदर्भ में साधन भक्ति का और भक्ति का स्वरूप वह उन्होंने निरूपण किया है अभिनय तत्व का और अभिधय तत्व का निरूपण करने के बाद में प्रेम संदर्भ में प्रीति संदर्भ में उन्होंने प्रयोजन पदार्थ का निरूपण किया श्री जीव गोस्वामी जी ने इस प्रकार संबंध अवधेय प्रयोजन इन सब का अनुरूपण श्रीमद् भागवत के मूल तात्पर्य का अनुरूपण उन्होंने कहीं संकलन करके भागवत संदर्भों में स्थापित किया फिर श्री रूप गोस्वामी जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनके तात्पर्य को स्थापित करने के लिए अनेक अनेक अने अने उन्होंने टीकाएं की और अनेक ग्रंथ टीकाकार टीका के रूप में संकलित किए रूप गोस्वामी ने विभिन्न जो स्तोत्र लिखे थे उन स्तोत्रों का जीव गोस्वामी जी ने कहीं संकलन किया और संकलन करके माला के रूप में उनको क्रमिक रूप में स्थापित किया रचना तो है रूप गोस्वामी की परंतु उसका संकलन किया है श्री जीव गोस्वामी जी ने और उनके ऊपर कहीं अपनी टिप्पणी भी प्रदान की उसके ऊपर स्तवाल भाष्य के रूप में कहीं श्री बलदेव विद्याभूषण उन्होंने उसके ऊपर टीका भी प्रस्तुत की बलदेव विद्याभूषण की रूपोस्वामी जी के सारे स्तोत्रों के ऊपर कहीं भाष्य टीका भी प्राप्त है भागवत की टीका उसका तो कहना ही क्या श्रीमद भागवत के ऊपर श्री जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ नाम करके एक टीका लिखी परंतु पेट नहीं भरा क्रम संदर्भ में भी रसात्मक वर्णन करने के लिए बृहद क्रम संदर्भ टीका लिखी इतने पर भी पेट नहीं भरा तब उन्होंने श्रीमद भागवत तोषिणी टिप्पणी वैष्णव तोषिणी उस वैष्णव तोषिणी नाम करके एक टीका लिखी परंतु टीका में सब चीज बिखरी हुई थी उसको विषयवार रूप में उनका संकलन करना वहां पर तो कथाक्रम में वर्णन था उसको विषय क्रम में संकलित करने के लिए सठ संदर्भों की रचना की पंथ पेट नहीं भरा सठ संदर्भों के ऊपर उन्होंने कहीं सर्वसम्वादनी नाम करके एक टीका लिखी इतने पर भी पेट नहीं भरा सर्वसम्वादिनी की फिर अनुव्याख्या की तो एक वस्तु का कितना चरवण किया जाए यह जीव गोस्वामी जी के द्वारा कहीं प्रकट होता है यदि ईख की कोई पोर दे दी जाए और कोई जीभ से चाटे तो स्वाद थोड़ी आएगा रस चरवण में जब तक दांत नहीं लगाए जाएंगे मेहनत नहीं की जाएगी तब तक रस नहीं निकलता है और रस चरवण तभी होता है जबकि एक ही वस्तु का कई कई बार जब चबाया जाए चुईंग की जाए तब जाकर के उसका रस निकलेगा और श्री रूप गोस्वामी जी आज विशेष रूप से श्री जीव गोस्वामी जी विशेष रूप से श्रीमद भागवत के तात्पर्य का ही कहीं रसचरवण करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री जीव गोस्वामी जी ने अनेक अनेक स्तोत्र स्वयं ने भी रचना किए और उनमें गोपाल बिरतावली जैसे परम प्रौढ़ ग्रंथ उनको भी प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने जैसे रूप गोस्वामी जी ने गोविंद वृंदावनी का गायन किया ऐसे ही गोपाल वृद्धावली के रूप में श्री कृष्ण की स्तुति उन्होंने प्रस्तुत की फिर श्री रूप सनातन ने जैसे जीव गोस्वामी जी को ही जितने भी भक्तगण ब्रिज में आए उन स्वों के संरक्षण करने का पूरा दायित्व सौंप दिया था कि जो भी आएंगे उनकी ठेकेदारी तुम्हारी है उनका पालन करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है रूप सनातन जब तक विराजमान रहे तब तक रूप सनातन में श्रीमन महाप्रभु ने सबको वृंदावन भेजा और जो भी आए उनका पालन आज तक श्री रूप सनातन करते हुए विराजमान और रूप सनातन के बाद में फिर श्री जी गोस्वामी विराजमान होकर के सर्वदा सर्वदा संरक्षण करते हुए विराजमान हुए हमारे बड़ों के ऊपर तो बड़ी भारी कृपा हुई कहना नहीं क्या श्री जीव गोस्वामी जी की श्री गदाधर भट्ट जी उनके पास में श्री उन्हें एक पद लिखा होश्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूरत नयनन माहे बसी संग होतो अपनों सपनों सो सोए रही रस खोई जागे हु आगे दृष्ट परे सखी न्यारो हुई एक जो मेरी अखियन में निस्द्योसो करिभोन गाय चरावन जात सुनियो सखी शोधो कन्हैया कौन कासों कहो कौन पति आवे कौन सुने बकबाद कैसे के कही जाए गदाधर गूंगे को गुर स्वाद इस पद को जब श्री जीव गोस्वामी जी ने वृंदावन में सुना उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उत्तर में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद के एक श्लोक को जिसका श्री पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी जी ने संकलन किया श्लोक तो है वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का पद्यावली में उसका श्री रघुनाथ भट्टश्री कहकर के उस श्लोक को दिया गया है और उस श्लोक को उत्तर के रूप में श्री गदानंद भट्ट गोस्वामी पाद के पास में भिजवाया श्री नावादास ने भक्तमाल में ना गदार के चरित्र का वर्णन किया है श्री गदारण भट्टी दक्षिण में हनुमत आंध्र में हनुमत कोटा कोई स्थान वहां पर कुएं के ऊपर नहा रहे थे हाथ में केवल लोटा और बाल्टी लोटा और डोरी पहले जैसे जीवन क्रम था बाहर कुएं के ऊपर स्नान करना और उसी समय किसी यात्री ने वो पत्र का उनको दी और जैसे ही उस पत्र का को खोला उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था कि अनाराध्य राधा पद्भो युग्म अनाश्रित्रिवृन्दाटवीम तत्पदा असंभाष्य भाव गंभीर चित्तांग कुश्याम सिंधो रसस्याब गाह बोले हमने तुम्हारा पद सुना हो श्याम रंग रंगी पर तो हमको विश्वास नहीं है ये सब बकवास है ये केवल दिखावे की बात है ये रंग कच्चा है ये रंग तब तक, तक पक्का नहीं होगा जब तक तीन शर्तों को पालन नहीं करोगे तीन शर्तों को पालन करोगे तो ये रंग पक्का होगा नहीं तो तुम कह रहे हो हो शाम रंग रही मैं शाम के रंग में रंग ही हूं ये जो रंग है ये कच्चा रहेगा यह पकेगा नहीं पहली शर्त क्या है तुम अपने आप को कृष्ण का दास समझ रहे हो कृष्ण के दास समझने से रस की पराकाष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी अपना अभिमान रखो कि मैं राधिका चरण की दासी हूं कृष्ण दास बनने से माधुर्य का सर्वोत्तम स्वरूप अनुभव नहीं होगा पहली शर्त अनाराध्य राधा पदाम्भु युग्म राधा कृष्ण दोनों एक हैं परंतु निज अभिमान रखना पड़ेगा राधिका दासी दूसरी शर्त कि श्रीमद वृंदावन रज का आश्रय ग्रहण करो जब तक रज का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे दूर बैठे रहोगे तो रज का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे तो रज का आश्रय ग्रहण के बिना यह रस पक्का नहीं होगा क्योंकि कोई भी पेड़ वो लगेगा तब जब मिट्टी हो रज है तो पेड़ लगेगा रज नहीं है तो एक घास की पत्ती पैदा नहीं हो सकती है जितनी भी सृष्टि है वो सब रज की सृष्टि है रज के बिना एक घास घास की एक पत्ती पैदा नहीं हो सकती है इसलिए वृंदावन की रज का आश्रय ग्रहण करो और तीसरी बात वृंदावन के रसकों का संग करो क्योंकि मिज़ भजन है घेरा और साध संग है पहरा जब तक पहरा नहीं हो और कोई घेरा कितना भी ऊंचा कर ले कितने भी ताले लगा ले कितने भी साकड़ लगा ले कितने भी बैड़ा लगा दे कितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा ले सब ताले टूट जाएंगे परंतु कोई लता दुबला मरा गिरासा गर, गर, कोई बूढ़ा सा आदमी भी लठिया लेकर के ही टोपी लगा करके बैठ जाए तो चोर डरेगा क्यों अरे भाई 24 घंटे वहां पर पहरा रहता है कोई ना कोई आदमी रहता है भागो मत इसलिए पहरे की बहुत ज्यादा जरूरत है और पहरा कौन है बोले सत्संग बिना सत्संग के भजन पक्का नहीं होता है सत्संग नियमित रूप से होना चाहिए सत्संग यदि नहीं मिले तो कम से कम ग्रंथ का संग होना चाहिए ग्रंथ भी संति हैं संतों का संग या ग्रंथ का संग अवश्य ही होना चाहिए यह बहुत अनिवार्य है जब तक तीन शर्त पूरी नहीं करोगी तब तक तुम्हारा ये रंग पक्का नहीं होगा पहली शर्त राधा रानी के परिक्र में अपने अभिमान को स्थापित करो दूसरी शर्त वृंदावन की रज का आश्रय ग्रहण करो ये रज रानी ही प्रेम को उत्पन्न करेगी और तीसरी शर्त रसिक जनों का संग करोगे जहां तहां संग करोगे तो मन भ्रमित हो जाएगा कोई कहेगा ये करो कोई कहेगा वो करो कोई कहेगा वो करो और वहां पर फिर बिना पैदे के लोटे की तरह से इधर उधर नाचते रहोगे इससे रसकों का संग प्राप्त करो उनके संग के द्वारा तुम्हारा भजन सुपुष्ट होगा ये बात सुनते ही श्री गदार भट जी में चले आए जीव गोस्वामी जी के आश्रित हुए जीव गोस्वामी जी ने बड़ा स्नेह प्रदान किया बड़ा आदर भी प्रदान किया पांडित से जीव गोस्वामी ने जब अपनी जो लाइब्रेरी थी पुस्तकालय उसकी विल की कि मेरे बाद में इसकी यह व्यवस्था की जाए उस विल में श्री गारी के हस्ताक्षर ने अभी शो संस्थान में श्री गदार के हस्ताक्षर विराजमान है जीव गोस्वामी की बिल उसमें साक्षम गदाधर भट्ट से ये तो उनके हस्ताक्षर विराजमान उनके हाथ से लिखी हुई है वो बिल तो जीव को समझिए कि बड़ी मनीष्री गदार भट्ट जी हमारे पूर्वजों के ऊपर तो बड़ी भारी कृपा रही श्री गदार भट्ट जी के ऊपर कृपा रही और विशेष रूप से संघ में विराजमान रहे श्री रूप सनातन जी जब भी यहाँ विराजमान रहे श्री गदार भट्ट जी उनको भी श्री श्रीमद्भागवत जी की कथा श्रवण कराते हुए रहे और इस परिवार की एक विशेषता रही कि इस परिवार में श्री श्रीमद्भागवती संहिता ही सबसे ज़्यादा पूज्य रहे उपास रहे षठ गोस्वामियों में रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंददेव जी को प्रकट किया सनातन गोस्वामी जी ने श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया श्री जीव गोस्वामी जी ने राधा दामोदर जी को प्रकट किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधामन लाल को प्रकट किया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनको श्रीमन महाप्रभु ने जो गिरधारी की शिला दी विराजमान है श्री गिरधारी वो गिरधारी की शिला जो प्रदान की उसकी उन्होंने आजीवन सेवा की परंतु हमारे बड़े श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को कोई भी दूसरा स्वरूप नहीं दिया उनको श्रीमद महाप्रभु ने श्रीमद् भागवती संहिता उनके माथे पधराई और वो परंपरा बड़ों की कहीं प्राप्त हुई श्री गदार भी की अपूर्व अपूर्व कृपा के ऊपर जीव गोस्वामी जी की अपूर्व अपूर्व कृपा रही और उनके अनुगत्य में विराजमान रह करके श्री वृन्दावन का निरंतर निरंतर बड़ों ने वास किया श्री जीव गोस्वामी जी ने अनेक अनेक मधुर ग्रंथों की रचना की जहां सनातन गोस्वामी जी के बाद में उन्होंने राधा कुंड की और पूरे वृक्ष चौरासी को उसकी एक तरह से मेहनताई भी स्वीकार की और संत सेवा की भी पद्धति गौड़ियाओं में कहीं प्रकट की बड़ा भारी योगदान रहा पर बाद में वो सोच ज्यादा ध्यान नहीं दिया विशेष रूप से क्योंकि भजन में फिर व्यवहार में फंसना पड़ता था इसे भजन की एकाग्रता को स्थापित करने के लिए ऐकांतिक भजन को ही उन्होंने मुख्य करके माना उन्हीं श्री जी गोस्वामी पाद का श्री मत्स्य पुराण श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री रूप गोस्वामी जी के अनेक अनेक ग्रंथ जैसे दान केल कौमदी में श्री राधिका राज्याभिषेक का वर्णन किया गया था इसी तरह से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने जो मुक्ता चरित्र उसमें श्री राधा रानी के राज्याभिषेक की लीला का वर्णन किया उनके हृदय में विचार आया कि इस ग्रंथ को इस लीला का और अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए और श्री जीव को पाद ने उसे ही आधार बना करके बड़ों ने जो निरूपण किए थे उसे ही आधार बना करके माधव महोत्सव नाम करके ग्रंथ प्रकट किया श्रीमद भागवत में कहीं उल्लेख आया कर स्पन्दोलि गया कलिचित नृपचेष्टया कभी हिरोला इत्यादि झूलते हुए श्री प्रिया लाल श्री कृष्ण ब्रज में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हुए कर्च नृपचेष कभी राजा बने की चेष्टा स्थापित करते हुए वे ब्रज में विराजमान हुए तो यहां पर श्री श्याम सुंदर भी राजा बनते हैं और कभी श्री प्रिया जी भी राजा बनती हैं आपस में कभी बहस भी होती है वे कहते हैं हम राजा वो नहीं हम राजा ऐसे कहकर के प्रणय कलह भी उनमें विराजमान होता है तो श्री माधव महोत्सव के रूप में श्री राधा रानी के राज्याभिषेक की लीला का श्री जीव गोस्वात ने खंड काव्य के रूप में वर्णन किया काव्य दो होते हैं एक होता है मुक्तक काव्य एक होता है खंड काव्य मुक्तक काव्य उसे कहते हैं जहां पर स्वतंत्र रूप से कोई रचना एक पद वह रस की उत्पत्ति कर दे उसका नाम है मुक्तक काव्य परंतु जहां पूर्वा पर संबंध क्रम से फिर रस की प्राप्ति हो उसका नाम है प्रबंध काव्य मुक्त काव्य स्वतंत्र रूप में दो लाइन ही पूरे रस को उपस्थित कर देंगी परंतु तो खंड काव्य में या प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध आगे पीछे का जो संबंध है पूरी -पूर, पहले की जो पंक्तियां हैं उनके बाद में संबंध जोड़ करके जब रस की प्राप्ति होती है तो उसका नाम है प्रबंध काव्य प्रबंध काव्य भी दो प्रकार के होते हैं एक है महाकाव्य और दूसरा है खंडकाव्य महाकाव्य उसे कहते हैं जो कि संपूर्ण जीवन उनका निरूपण करे उसका नाम है महाकाव्य परंतु जो जीवन के किसी एक अंश का निरूपण करे लीला के किसी एक अंश पर जो प्रकाश डाले उसका नाम खंडकाव्य प्रायः जितने भी महाकाव्य हैं वे लंबे होते हैं संस्कृत नाटकों के अनुसार संस्कृत साहित्य के अनुसार प्रायः आठ सर्ग से बड़े जो काव्य हैं उनको महाकाव्य कहा गया आठ से छोटे जो काव्य हैं उनको खंड काव्य कहा गया यद्यपि श्री माधव महोत्सव यह नौ खंडों नौ अध्यायों का उल्लासों का काव्य है महाकाव्य जैसा ही आकार है विशाल आकारी है परंत क्योंकि लीला के एक अंश को ही प्रस्तुत करते हुए विराजमान है इसलिए इसको हम खंड काव्य कहेंगे संपूर्ण जीवन को या जैसे अभी अभी जिस पाठ का हमने पाठ किया था हम लोगों ने श्रवण किया श्री कृष्ण भावनामृत उसमें संपूर्ण जो दिन का क्रम है उस सम्पूर्ण दिन का दैनन्दिन क्रम में पूरे दिन का उसका वर्णन किया गया था परंतु माधव मौसम में श्री प्रिया लाल के केवल अभिषेक की श्री किशोरी जी के अभिषेक की लीला का इसमें वर्णन किया गया है इसलिए इसको भले विशालकाय है नौ उल्लासों का है, है। परंतु फिर भी इसको खंड काव्य ही कहना ज्यादा उचित है क्योंकि एक अंश को लीला के एक अंश को ये प्रस्तुत करने वाला है परम परम दिव्य ये खंडकाव्य है श्री जीव गोस्वामी पाद ने इसमें परम विद्वत्ता के साथ में विशेष रूप से यमक अलंकार यहां श्री जीव गोस्वामी जी का अत्यंत अत्यंत प्रिय अलंकार है जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के काव्य में हमने देखा कि वहाँ पर विशेष रूप से जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार विशेष रूप से वहाँ पर विराजमान था ऐसे ही इस काव्य की विशेषता यवक अलंकार की विशेष रूप से है श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा ये विश्वनाथ चक्रवीती के विशेष प्रिय ग्रंथ प्रिय अलंकार थे ऐसे ही इनका यो तो सभी अलंकार हैं परंतु जो यमक अलंकार है वो इनका परम प्रिय एक अलंकार होकर के विराजमान है फिगर ऑफ स्पीच में यह देखा जाए तो वो यमक अलंकार जो है वो इनका बहुत ज्यादा प्रिय अलंकार होकर के विराजमान है श्रीमद महाप्रभु ने एक आदेश प्रदान किया था कि सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण बचौन कि सर्वदा पुराणों के वचन को ही प्रमाण दे करके चलना और यहां पर श्री जीव गोस्वामी भी इस ग्रंथ के प्रारंभ में भूमिका में ही ये निरूपण कर रहे हैं कि हम ये जो राज्याभिषेक की लीला का निरूपण करेंगे यह लीला का निरूपण मत्स्य पुराण के अंतर्गत पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत और श्रीमद प्रभुवर जीव गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी इनके द्वारा वर्णन किए गए काव्य के अनुसार उनके वर्णन का अनुवत्य ग्रहण करते हुए इस लीला का वर्णन करेंगे श्री जी को स्वयंपात कृपा करें और उनके चरणों का आश्रय लेकर के इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं वे शक्ति संचार करेंगे उनके श्री चरणार्भ बंधन बोलो श्री जी गोस्वामी पाद की जय माधव महोत्सव की जय सबसे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कि जी आप विकिरणा किरणावली हरे श्री राधिका भाक अभिषेक वारिणा आसारिणी या रुचदालोच नई सार्धम मयूरई घ श्री एक रूपक है कि आकाश में जैसे बादल हों और बादल के बीच में चंद्रमा कहीं बादलों के पीछे हो और बादलों से छन करके चंद्रमा की रोशनी जैसे आ रही हो इसी प्रकार श्री किशोरी किशोरीजुग उनके राज्या्याभिषेक में सारी सखीगण विराजमान हैं और सखीगणों के साथ में श्याम मूर्ति भी विराजमान हैं और उनकी जो अपूर्व कांति आ रही है वो कांति हम सब भक्तगणों का संरक्षण करती हुई विराजमान को ये वंदना कर रहे हैं तो जी जिया विकिरणा किरणावली हरे है हरिमानी सूर्य जैसे सूर्य की किरणावली हो विकिरणामी जो चारों ओर फैल रही है कहां से निकल रही है वो बोले बादलों के बीच से छनकर के आ रही है और बादलों के चारों ओर से छनकर के वो किरणावली आ रही है श्री राधिका भाक अभिषेक बारणा जो कि श्री राधिका के द्वारा भोगे गए अभिषेक उस अभिषेक के जल से भी भीगी हुई है मानो कहीं वर्षा भी हो रही है कभी कभी होता है वर्षा भी होती रहती है और सूर्य की किरणें भी कहीं छन करके बादलों से आती रहती हैं ऐसे ही श्री राधिका भाक अभिषेक बारणा श्री राधिका ने जो अभिषेक धारण किया उस अभिषेक के जल से जो श्री हरि की किरणावली आ रही है वो जिया वह सर्वोर्ध रूप में विराजमान है जय हो जय हो जय कहने का तात्पर्य है कि वह सर्वोत्तम होकर के विराजमान हो सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि श्री मधुर रूप में जब श्री कृष्णचंद्र आप निकुंज मंदिर में नृत निकुंज मंदिर में नृत कुंज मंदिर में विराजमान है उस समय जैसी भगवत ताकि का प्रकाशन होता है माधुर्य का प्रकाशन होता है ऐसा प्रकाशन ऐश्वर्य पर करके बीच में नहीं होता है। श्री कृष्ण के माधुर्य का प्रकाशन जैसा कुंज मंदिर में होगा मथुरा के राज्यसभा में द्वारका में उग्रसेन महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं श्री कृष्ण भी वहां पर धान बनकर के सलाहकार बनकर के आप विराजमान हैं परंतु वहां पर ऐश्वर्य प्रकरण में द्वारका प्रकरण में कृष्ण का उतना माधुरी प्रकाशन नहीं होगा जैसे कि नकुंज मंदिर में आपके माधुर्य का प्रकाशन होगा परिकर वैशिष्ट्यात आदि एक सिद्धांत है कि परिकर की विशिष्टता के कारण माधुरी की विशिष्टता भी होती है तो श्री राधिका का जिसमें अभिषेक हो रहा है और अभिषेक में श्री प्रिया जी के ऊपर जब तीर्थों के जल को विराजमान किया जा रहा है स्नान कराया जा रहे हैं अभिषेक किया जा रहा है तो अभिषेक कराया जाएगा तो छीटा चारों उछटेंगे ही उठेंगे जब छीटा उष्टेंगे तो उनके साथ में श्री श्याम सुंदर की जो अंगका है वो अंगका उस छीटों से उस जल से भीग करके चारों ओर आ रही है और वो श्री हरि की वाली जल के बीच से जो आने वाली जल से भीगी हुई हो करके जो आती हुई विराजमान है वह जिया सर्वोद्ध रूप में विराजमान ऐसी शोभा कहीं और दूसरी जगह नहीं हो सकती है जैसी नुकुंज मंदिर में श्याम सुंदर की शोभा हो रही है आसारिणी या रोचक आल आलोचनई अब आसारिणी माने वो जो शामचुद्र की अंगकांति है किरणावली वो चारों ओर फैलती हुई विराजमान हो रही है या अरुचत आल लोचनाई सखियों के नेत्र उनसे उस किरणावली की शोभा और भी ज्यादा हो रही है सखियां भी इस रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं सखियों के नेत्रों से युक्त होकर के या अरुचत शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है अब गोपियों के नेत्री क्या हो गए बुल गोपियों की नेत्री हो गए मयूरई एवं मेघ संहूति जैसे मेघ का दर्शन करके मयूर नृत्य करने लगते हैं ऐसे ही श्री प्रिया जी का जब अभिषेक हो रहा है और अभिषेक में श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं और उनके श्री अंग की जो कांति निकल रही है वह प्रिया के अभिषेक के जल से भीख करके जो चारों फैलती हुई विराजमान हो रही है मानो मेघ के चारों ओर बिखरने वाली किरणावली हो ऐसी वो जो किरणावली चारोर विकीर्ण हो रही है उसको देख करके सखियां नाच रही हैं क्योंकि ये एक सिद्धांत है कि प्रिया लाल इन दोनों का दर्शन करके सखियों के नेत्र वे हो मयूर वे आज नाच रही हैं तो साध हम मयूरई एवं मेघ संगति वो हरि की जो किरणावली है वही ही मानो मेघ संगति को देख करके मयूरों से युक्त हो रही है गोपियों के नेत्र हो गए सखियों के नेत्र हो गए मयूर श्याम सुंदर हो गए सूर्य श्री श्याम सुंदर की अंगकांति हो गई मेघ श्री प्रिया जी उनका हो गया अभिषेक वही हो गया जलपूर्ण बादल और उस बादल से चारों झड़ बिखर करके वो श्याम सुंदर की कांति बाहर प्रकट हो रही है वो अंग कांति हम सब भक्तगणों का कल्याण करती हुई विराजमान हो आसारणी या अरुचक उसकी अपूर्व शोभा हो रही है ऐसे जी आद कहकर के वस्तु का निर्देश किया गया और हमारे ऊपर वह कृपा करती हुई विराजमान हो जी आद विका वाली हरे हरी की वाली जी आत्मा ने सर्वोर्थ रूप में विराजमान हो राधिका भाक अभिषेक बालना श्री राधिका के अभिषेक के जल से जो भीगी हुई होकर के विराजमान है और आसारिणी या जो ओर फैलती हुई विराजमान हो रही है और आलोचन आल ही मयूर ही एवं सखियों के जो नेत्र हैं वे ही मानो मयूर होकर के विराजमान हैं जैसे मेघ को वर्षा को देख करके मयूर नृत्य करते हैं इसी प्रकार यहाँ पर भी नृत्य करते हुए जो विराजमान हैं मेघ समृद्धि को दिक्का दर्शन करके जो सखी मयूर जो है वो मयूर नृत्य करते हैं ऐसे ही मेघ के समान श्री श्याम सुंदर की वो किरणावली हम सब का कल्याण करे ऐसी वो अपूर्व रूप से विराजमान है एवं मेघ संहृति जो ऐसी लग रही है मानो मयूरों से युक्त मेघों का समूह है उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है ये उपमा का यहां पर प्रयोग किया गया है शाम सुंदर की अंगकांति मेघ संहृति के समान शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसे वस्तु निर्देश करके राज्यभिषेक की लीला का निर्देश करके मंगलाचरण होते हैं तीन प्रकार के एक मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक एक होता है आशीर्वादात्मक और एक नमस्कारात्मक यहां पर नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का निरूपण किया गया है सब्जेक्ट मैटर भी बताया गया है और साथ के साथ में अपना प्रणाम भी प्रस्तुत किया गया है अब इस मथुर लीला का गायन जब तक श्रीमद गुरुदेव की कृपा नहीं होगी संतों की कृपा नहीं होगी निज परकर की कृपा नहीं होगी तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है ये रागानुभाग का जो मार्ग है वह आनुगत्य का मार्ग है इसलिए सबसे पहले श्री गौरहरी और श्री गौरहरी के प्रधान सेनापति श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी उनकी वंदना करते हुए सब संतों की वंदना करते हुए अब मंगलाचरण करते हैं मंगी जो धातु है उसका अर्थ होता है गमन करना जहां किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गमन किया जाए उसका नाम है मंगल आचरण माने एक मंगल एक महान वस्तु की ओर हमारी गति बढ़े इसी का नाम है मंगलाचरण मंगी धातु कहीं चलने के अर्थ में आगे बढ़ने के अर्थ में कहीं प्रोसीड होने के अर्थ में मंगी धातु का प्रयोग होता है और उस मंगी का आचरण करना माने आगे बढ़ने का जो प्रयत्न है वो करना वो जिनकी कृपा से होगा उसका नाम मंगलाचरण है और यहां पर मंगलाचरण करते हुए पहले नमस्कारात्मक मंगला वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया अब नमस्कारात्मक मंगलाचरण में श्रीमद गुरुदेव की गुरुजनों की कृपा उनको चाह रही है बिना गुरु कृपा के हृदय के अज्ञान का निवृत्ति होकर के वस्तु का स्फुरण नहीं होगा मंगलाचरण के तीन लक्ष्य होते हैं पहला लक्ष्य है मंगलाचरण करने पर अपनी अयोग्यता की निवृत्ति हम तो अयोग्य अयोग्य है हमें तो योग्यता है नहीं मंगलाचरण करने से ही हमें योग्यता आएगी कि उस लीला का गायन कर सकेंगे उस लीला का वर्णन उसका लेखन कर सकेंगे इसलिए ग्रंथकार सबसे पहले अयोग्यता का निरूपण निवारण फिर मंगलाचरण करने से दूसरा एक लाभ होता है वो वस्तु स्वरूप की प्राप्ति जब तक वंदना नहीं की जाएगी तब तक वो अपूर्व जो वस्तु है वह कहीं हमारे हृदय में उपस्थित नहीं होगी इसलिए वस्तु की कृपा की प्राप्ति और तीसरा मंगलाचरण का लक्ष्य होता है वो है न्यूनता की निवृत्ति में जो सांगता नहीं है संपूर्णता की प्राप्ति मंगलाचरण के द्वारा ही होगी तो अपनी अयोग्यता की निवृत्ति सांगता की प्राप्ति और वस्तु की संपूर्ण रूप से प्राकट्य इन तीनों वस्तुओं के लिए मंगलाचरण आवश्यक है और इसलिए सबसे पहले परम कृपा में श्रीमद गौर हरी की वंदना कर रहे हैं जिनके आनुगत्य के द्वारा सर्वोत्तम आस्वादन की प्राप्ति हो सकती है यदि श्री महाप्रभु का आनुगत्य ग्रहण नहीं किया गया तो अनर्पित चली भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है अनर्पित चली भक्ति की प्राप्ति करने के लिए उनकी कृपा ही एकमात्र साधन हो करके विराजमान है सो आगे निरूपण कर रहे हैं कि जी आप स्वभजनामृतांधसाम चित्त विष्णुपद वृंद नंदना श्री शची तनज सिंधु बंधुना हार गौरुचिना हरिंदोना बोले हार मान मनोहारी गौर रुचिना मनो जो गौर कांति से युक्त होकर के विराजमान हैं अर्थात अंत कृष्ण गौर होकर के जो विराजमान श्री कृष्ण गौर कांति से आवृत होकर के और गौर श्री राधा भाव से आवृत होकर के आप जब विराजमान हैं ऐसे कृष्ण की हम वंदना कर रहे हैं महाप्रभु का स्वरूप तत्वतः कृष्ण स्वरूप है परंतु ऐसा कृष्ण स्वरूप जो कि राधा भाव और द्व्युति इनसे आविष्ट होकर के विराजमान है श्री कृष्ण सजातीय प्रेम का आस्वादन आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन करने के लिए जब श्री राधिका की कृपा से उनकी कांति और भाव धारण करके विराजमान होते हैं तब कृष्ण उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हैं महाप्रभु का स्वरूप कोई एलोय स्वरूप नहीं है दो धातु मिलकर के एक बन गई हो एक नई धातु बन गई हो ऐसा स्वरूप नहीं है तत्वता तो देखा जाए कहने के लिए कहा गया कि राधा कृष्ण मृत तनु है परंतु मृत तनु का तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि कुछ भाग लांगा कुछ भाग तामा लिया और उसके मिलना मिलाने पर वो पीतल बन गया हो ऐसी कोई अलग धातु बन गई हो दो धातु मिलकर के कोई तीसरी वस्तु बन गई हो ऐसा नहीं है महाप्रभु का स्वरूप है तत्वता तो कृष्ण स्वरूप राधा भावद्युत सुवलितम नवी कृष्ण स्वरूपम ये बड़ा बहुत सेटलिटी की बात है ये बड़ी सूक्ष्मता की बात है महाप्रभु तत्वतः कृष्ण है परंतु ऐसे कृष्ण जो राधा भावोद्युति से युक्त है दो वस्तु मिलकर के एक हो गई हो कोई मिश्रित धातु बन गई हो ऐसा महाप्रभु का स्वरूप नहीं है बल्कि हे कृष्ण परंतु तो राधा भाव और द्व्युति इनसे युक्त होकर के ही श्री महाप्रभु सर्वदा सर्वदा विराजमान है श्री राय राम जो दर्शन किया अब श्री भीतर कृष्ण विराजमान है ऊपर से राधायणी है इसलिए राधा कृष्ण राधे का आलिंगित कृष्ण होकर के वे विराजमान दिख रहे हैं और राधे का आलिंगित होने पर राधे का कांति ज्यादा दिख ये स्वरूप ही कहीं विराजमान है परंतु कांति और भाव ये दोनों राधिका का है परंतु आस्वादन श्री कृष्ण है अब कृष्ण का जो आस्वादन होगा उस आस्वादन को कोई प्राप्त कर नहीं सकता है इसलिए यदि हम साक्षात जीव बन करके राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहें तो हमारा आस्वादन उस कोटि का नहीं होगा जिस कोटि का आस्वादन होगा यदि हम श्रीमद महाप्रभु के अनुगत्य को ग्रहण करने क्योंकि कृष्ण का जो अनु आस्वादन है उस आस्वादन को एक जीव प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए स्वयं निकुंज का ध्यान करना डायरेक्ट निकुंज का ध्यान करना उसमें वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी जो वस्तु की प्राप्ति होगी महाप्रभु के अनुगत्य के द्वारा जो रस की प्राप्ति होगी वो वस्तु की प्राप्ति सीधे सीधे आस्वादन करने पर प्राप्त नहीं हो सकती है इसलिए श्री उपास्य श्री नुकुंज लीला है युगल का बिलास ही है परंतु युगल के बिलास को यदि हम सीधे मंजरी बनकर के सीधे सखी बनकर के सीधे मंजरी बनकर के यदि उसका आस्वादन प्राप्त करेंगे तो उतनी पोटेंशियलिटी उतनी क्षमता हम में नहीं है कि उस माधुरी को हम प्राप्त कर सकें पांच श्रीमत महाप्रभु के माध्यम से यदि प्राप्त करेंगे तो महाप्रभु का जो आस्वादन है वो कहीं अधिक है वो अपूर्व है वो अद्वितीय है इंपेरल है उसके समान कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती है ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम आस्वादन को प्राप्त करने के लिए श्रीमंद महाप्रभु के माध्यम से श्री मंदिर में यदि प्रवेश किया जाएगा तो जो आस्वादन की प्राप्ति होगी वो सीधे सीधे नकुंज मंदिर के आस्वादन से प्राप्त सीधे नकुंज मंदिर का ध्यान करने से प्राप्त नहीं हो सकती है कोई ये कहे कि भाई जब नुकुंज मंदिर की प्रियालाल की रूप रूपमाधुरी और उनका विलास ही जीवन का लक्ष्य है तो सीधे सिरे लुकंज मंदिर का ध्यान करो महाप्रभु का ध्यान करने की जरूरत क्या है क्यों अपना एक जंक्शन और बढ़ा रहे हो कि पहले महाप्रभु की लीला में प्रवेश करो फिर महाप्रभु की लीला से फिर कृष्ण लीला में प्रवेश करो अपने मार्ग को क्यों लंबा कर रहे हो सीधे सीधे कृष्ण लीला में प्रवेश करो कृष्ण लीला का ध्यान करो नहीं कृष्णलीला का ध्यान करने पर वो स्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो महाप्रभु के माध्यम से जिस स्वाद की प्राप्ति होगी इसलिए सबसे पहले श्रीमंत महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण का निज सुख कृष्ण के द्वारा कृष्ण के सुख का ही जो आस्वादन है वो आस्वादन सीधे सीधे प्राप्त नहीं हो सकता है नुकुंज मंदिर में प्रवेश करने पर वो श्री राधा भावद्युत सुमलित जो श्री कृष्ण है उनके माध्यम से जैसे आस्वाद की प्राप्ति हो सकती है वो सीधे सीधे उस आस्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्योंकि कृष्ण की क्षमता कोई दूसरे में संभव है ही नहीं इसलिए श्रीमद् महाप्रभु के माध्यम से आराधना करना सबसे ज्यादा उपयोगी होकर के विराजमान तो वही कह रहे हैं जीयताम स्वभजन अमृतांधसाम बोल श्री गौरहरी की जय हो जय हो स्वभजन अमृतांधसाम श्री गौरहरी कैसे हैं बोल जो अपने भजन रूपी अंधस कहते हैं भोग्य सामग्री अमृत अमृत ही अंधस अंधस माने अन्न किसी का पोषण करने वाला शरीर में सामर्थ्य प्रदान करने वाला जो पदार्थ है उसको सामान्य शब्द में कहेंगे अन्न अन्न माने सब कुछ आ गया जितनी भी खाद्य सामग्री है वो सब अंधस के अर्थ में अंधस माने अन्न भोग्य के रूप में आ गई नरिशिंग जितनी भी वस्तुएं हैं शरीर को पुष्ट करने वाली वे सब की सब अंध शब्द के द्वारा अन्य शब्द के द्वारा आ गई तो श्रीमद महाप्रभु स्वभजन अमृत अंधसाम श्रीमद महाप्रभु का भजन वह अपूर्व अमृत है जो स्वाद में तो अमृत है साथ के साथ में अंधस माने शरीर में मन में भजन की शक्ति भी प्रदान करने वाला है जी स्वभजन अमृत अंधसाम जिन भक्तों के लिए महाप्रभु का भजन अमृत वही अन्न रूप होकर के विराजमान है ऐसे श्रीमंद महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर जीताम वह जय हो जय हो वे महाप्रभु हमारे ऊपर अपूर्व से कृपा करते हुए विराजमान हैं तो जियताम स्व भजन अमृत अंधशा अपने भजन रूपी अमृत के भोग की सामग्री के द्वारा जो सबका पोषण करने वाले हैं वे श्री हरि उनकी जय हो जय हो चित्त विष्णुपद ब्रंद नंदना जिनका चित्त स्वयं विष्णुपद ब्रंद नंदना विष्णुपद मन श्री कृष्ण के ही चरणार वृंद बिंद उनका आस्वादन ग्रहण करने वाला होकर के विराजमान है और श्री शचि स्तनज सिंधु बंधुना वे श्री गौरहरी कहां से प्रकट हुए बोले श्री शची मैया उनके जो स्तनज उनके हृदय से उत्पन्न होने वाले शची नंदन होकर के जो विराजमान महाप्रभु ने के अनेक नाम परंतु अनेक नामों में शचीनंदन यह नाम विशेष रूप से कहीं महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शचीनंदन नाम का उच्चारण करते हैं श्रीमद महाप्रभु का उस व्यक्ति के साथ में कहीं भावात्मक लगाव हो जाता है कि अरे ये मेरी माँ का नाम ले रहा है इसका मतलब है कि मेरी माँ के प्रति शची माँ के प्रति ये व्यक्ति आदर का भाव रखता है तो जो माँ के प्रति आदर रखे उसके प्रति मातृवत्सल श्री कृष्ण की सहज रूप से कृपा हो जाएगी इससे महाप्रभु के अनेक अनेक नाम परंतु उन सब नामों में शची नंदन नाम यह विशेष रूप से महाप्रभु की कृपा का आकर्षण करने वाला होकर के विराजमान है इसलिए क्योंकि महाप्रभु के सब नामों में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है और वो है मातृवत् वे मातृवस्तल होकर के विराजमान तो जो शची नंदन कहकर के महाप्रभु का स्मरण करते हैं श्रीमंद महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर विशेष रूप से जल्दी हो जाती है तो श्री शचि स्तनज श्री शची मां उनके स्तनज मन हृदय उनके बंधुओं होकर के जो विराजमान हैं तो श्री शची मां उनका हृदय या शरीर वायु हो गया सिंधु और इस सिंधु से उत्पन्न होने वाले यदि कोई हैं सिंधु बंधु वो सिंधु बंधु हैं श्री चंद्रमा के समान श्री गौर चंद्र चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंदित करना हार गौर रुचिणा जो मनोहारी गौर रुचि से युक्त होकर के विराजमान है ऐसे हरिंदुना श्री हरि रूपी उन चंद्रमा की हम वंदना कर रहे हैं यहां पर मुख्य वस्तु जो है वो है इंदु एक चंद्रमा का रूपक दिया गया कि महाप्रभु एक ऐसे चंद्रमा हैं जो कि स्वभजन अमृत अंधशाम अपने भजन रूपी अमृत का अन, अन्न प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ प्रदान करने वाले हैं जो अब चंद्रमा कहां शिशोभित तो होता है वो चंद्रमा शिशोभित तो होता है आकाश में ऐसे ही चित्त वृष्णुपद वृंद नंदना जो विष्णुपद श्री कृष्ण उनके चरण रूपी चरण जो हैं उस चरण रूपी और श्री कृष्ण के रूपी नंदना आकाश में विष्णुपद कहते हैं आकाश को विष्णुपद मान आकाश श्री कृष्ण के हृदय रूपी आकाश को आनंदित करने वाले होकर के विराजमान हैं। चित्त वृष्णुपद वृंद नंदना जिनका चित्त जो श्री गौरहरी वो चंद्रमा है जो विष्णुपद वृंद नंदना वृष्णुपद मने आकाश उस आकाश में चित्त रूपी जितने भी अवकाश हैं उस अवकाश को नंदना माने आनंदित करने वाले होकर के विराजमान है विष्णुपद वृंद माने आकाश समूह उस आकाश समूह को जो आनंदित करने वाले होकर के विराजमान हैं। और श्री शची स्तनज सिंधु बंधुना शची मां के स्तन माने हृदय उस हृदय रूपी सिंधु के जो बंधु हैं माने वहां से जो उत्पन्न हुए हैं और हार गौरुचि जो परम सुंदर गौर रुचि से युक्त होकर के विराजमान हैं, ऐसे हरिंदुना श्री गौर हरि रूपी इंदु चंद्रमा वो वह चंद्रमा जियताम उस चंद्रमा की जय हो जय हो वह सर्वदा सर्वदा विराजमान होकर के वह जियताम उसकी जय हो जय हो वह सर्वोध रूप में विराजमान हो जाए तो जीवताम स्व भजन अमृतांधशाम जो अपने भजन रूपी अमृत के अंधशा तो जीवताम स्व भजन अमृता अमृतांधशा अपने भजन रूपी अमृत के द्वारा जो सबको आनंदित करने वाले हैं जिनका चित्त विष्णुपद माने श्री कृष्ण के चरण आनंद में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहता है अथवा जो आकाश जो है उन आकाश में निरंतर निरंतर चंद्रमा जैसे विराजमान होता है ऐसे विष्णुपद वृंद श्री कृष्ण के चरण उन चरणों में ही आनंदित रहने वाले हैं शचि के स्तन से उत्पन्न होने वाले चंद्रमा के समान है मनोहारी गौर रुचि वाले हैं ऐसे हरि उन हरि वि चंद्रमा के समान श्री गौर हरि विराजमान हैं उन हरि की कृपा से हम आनंदित हों वे हमारे ऊपर कृपा करें और जियताम हरि जियताम मने हमको जीवन दान करते हुए विराजमान हो सर्वोच्च में विराजमान हो वे अपनी किरण हमारे ऊपर कृपा हमारे ऊपर विराजमान करें तो हरिंदना जियताम श्री हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण करके हम सर्वत सर्वदा जीवताम जीवित होकर के विराजमान हो हमारे ऊपर भी कृपा करें अंध्र युग यह सार सारस्पर्ध मूर्धन दधात माम के यतन तयात्म बिंदते वृंद का बन अमंद मंदरम अब श्री सनातन गोस्वामी जी की वंदना कर रहे हैं श्री कृष्ण की पहले वंदना श्लेष में कृष्ण और सनातन गोस्वामी जी दोनों की वंदना कर रहे हैं कि अंध्र युग्म सार सारसम स्पर्धी श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल वे सारस माने कमल कमल के भी सार माने श्रेष्ठ कमल सर्वोत्तम जो कमल उससे स्पर्धा करने वाले हैं माने जिनके सामने कमल की शोभा भी फीकी पड़ जाए तो अंध्रयुग्म श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं सार सारस स्पर्धी जो सारूप सारस माने कमल उसके साथ में भी स्पर्धा करने वाले हैं ऐसे अंदर अंधुगम मूर्ध दधात माम के वे श्री कृष्ण कृपा करके अपने चरण मेरे मस्तक के ऊपर स्थापित करें यह सनातन तया बिंदते उनके चरण ही सनातन रूप में सर्वदा सर्वदा विद्यमान है अर्थात श्री कृष्ण सनातन सत्य होकर के विराजमान हैं और वृंद का वन वृंदा ब्रंदा वृंदारिका का का जो वन वो ही जिनका अमंद मंदरम जिनका श्रेष्ठ निवास स्थान होकर के विराजमान है वृंदावन जिनका अमंद मंदिर होकर के विराजमान ऐसे भी श्री कृष्ण अपने चरण को मेरे मस्तक के ऊपर विराजमान करें यह क्रिश्चियन की वंदना और इसी श्लोक के द्वारा श्री श्लेष में सनातन गोस्वामी जी की निज गुरु की भी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि अंग्र इह सार सारसम जिन सनातन गोस्वामी जी के बड़े गुसाई जी के चरण कमल सार सारसम कमलों के भी सार होकर के विराजमान हैं वे श्री परम गुरु मेरे मस्तक के ऊपर अपने चरणों की स्थापना करें यह चरणों की स्थापना कर दी उन्होंने कृष्ण चरण गुरुदेव के चरणों की यदि मस्तक के ऊपर छाप लग जाए तो दूसरा व्यक्ति कलयुग सदा डरेगा कि अरे ये व्यक्ति तो राजकीय व्यक्ति है और राजकीय व्यक्ति से जैसे कोई अटकता नहीं है ऐसे ही यदि मस्तक के ऊपर तिलक धारण कर लिया जाए तो कलयुग सना सना हमसे डरेगा हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगा यह विचार करते हुए कि ये कोई राज की व्यक्ति है ये प्रभु की छाप लगाए हुए है ये राजकीय चिन्ह को धारण किए हुए है इसे उनके ऊपर प्रभाव डालने में कहीं कलयुग या कलयुग का जो दोष है वो भयभीत तो होगा इसलिए भक्तगण बड़े आग्रह भगवत चरणारिंद को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं कि भाई जो पाप है वो डरे कलयुग हमसे डरता रहे तो यो अग्नि युग्मार सार सारी कमल से भी स्पर्धा करने वाले श्री सनातन गोस्वामी जी के चरण चिन्ह को मैं मूर्धन दधात माम उनको अपने मस्तक के ऊपर मैं धारण करता हूं धातु भी कृपा करके मेरे मस्तक के ऊपर अपने चरण स्थापित करें यह सनातन तया सनातन रूप में वे प्रसिद्ध हैं और वृंदकावनम अमंद मंदिरम श्री वृंदगावन माने वृंदावन ही जिनका अमंद मंदिर श्रेष्ठ मंदिर होकर के विराजमान है ऐसे सनातन गोस्वामी की वंदना की अब श्री रूप गोस्वामी की वंदना कर रहे हैं के यन बलात् कृतृतम स्वयं अमुष्युष्यत रूपनाम मत प्रभो प्रीणता करुणया हरे प्रभो रूपयती निरूपयती तो रूप जो कृष्ण कृष्णतत्व का निरूपण करे उनका नाम रूप या कृष्ण तत्व को जो सामने प्रकट करे उनका नाम रूप उन श्री रूप गोस्वामी जी की वंदना कर रहे हैं कि यश शासन बला कृत इह प्रावृतम यह परम कठिन काव्य है और इस कठिन काव्य में कठिन विषय में मैं उन श्री रूप गोस्वामी जी के आदेश से ही बला प्रावृतम बलपूर्वक प्रवृत्त हो रहा हूं मेरी सामर्थ्य नहीं थी परंतु फिर भी उनके आदेश से मैं यहां पर प्रवृत्त हो रहा हूं स्वयं अमुष तुष्यता उन्होंने स्वयं प्रसन्न होते हुए मुझे इस ग्रंथ को लिखने का श्री गुरुदेव ने आदेश प्रदान किया है श्री रूप सनातन इन्होंने कृपा करके मुझे आदेश प्रदान किया है रूप नाम महित जो रूप के नाम के नाम से महितस्य माने प्रसिद्ध होकर के विराजमान हैं मत प्रभो जो मेरे भी स्वामी होकर के विराजमान है प्रीणताम करुणया हरे प्रिया वे हरि के प्रियजन श्री सनातन गोस्वामी मेरे ऊपर श्री रूप गोस्वामी जी मेरे ऊपर कृपा कर करें सनातन गोस्वामी बड़े गुसाई परम गुरु और फिर गुरु श्री रूप गोस्वामी जी उनकी वंदना करते हुए श्री जीव गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं तो प्रीणताम करुणया हरे प्रिया आगे प्रार्थना कर रहे हैं प्रश्न तोयम अनुयाचित जन अयम जन मानिए तुच्छ छोटा सा जीवक तत्वता विनम्रता में कह रहे हैं जीवक परंतु जीव कौन बोले जीवती जीव जो दूसरे भक्तों को भी जलाए जीवन दान दे उनका नाम है जीव तो जीव गोस्वामी वास्तव में भक्तों के जीवन दान देने वाले ही होकर के विराजमान है तो पृष्ठता मैंने विनम्रतापूर्वक एम अनुयाचते मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं एम जना माने मैं आई एम जना ये अहम शब्द के लिए आता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं तम तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं स्वतः प्रभु निदेश भारती के आपसे प्रार्थना है कि प्रभु निदेश भारती हे श्री गुरुदेव के वचनों की वचन रूपी हे सरस्वती मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर रहा हूं अब श्री गुरुदेव की आज्ञा की वंदना कर रहे हैं गुरुदेव ने जो आज्ञा दी भारती भारती मानस उनकी जो वचना वाली उसकी वंदना कर रहे हैं कि हे है भारती मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि तन महामह विभव वैभवे महान महामाने तेज वाले इस वैभव में माने ये जो लीला कथा वर्णन की जा रही है इसमें काव्य का कितना वैभव है इस महान वैभव में इस वैभव में आवि एधी आप आवि माने आविर्भावभूत होकर के एधी वृद्धि को प्राप्त हो हे श्री गुरुदेव की बाणी आपकी वंदना है आप कृपा करके मेरी जिव्हा के ऊपर आविर्भूत हो करके माने वृद्धि को प्राप्त करती हुई विराजमान हो क्योंकि ये महा तेजमय वैभव को मैं प्रकट करने, करने वाला हूं नव काव्य रूपिणी इस नव काव्य रूप में आप मेरी जिव्वा के ऊपर विराजमान हो करके वृद्धि को प्राप्त हो और अंत में फिर आगे वंदना कर रहे हैं कि पात माम पितृतया कृपान्विता तत्प्रभुद्वय सहोदर प्रथ यो विभात रघुराग नाथ दासता साक्षात भीर जयत साध बल्लभ अब अपने पिताजी की वंदना कर रहे हैं रूप सनातन और बल्लभ ये तीनों सगे भाई थे सबसे बड़े श्री रूप हैं फिर सनातन है और फिर हाँ नहीं सबसे पहले सनातन सनातन बड़े हैं सनातन बड़े हैं सनातन फिर रूप और फिर श्री तो इनमें रूप सनातन नाम लेने में, में और रूप सनातन रूप सनातन ही आता है सनातन बड़े हैं है तो मैंने ठीक तो, तो सनातन रूप और बल्लभ ये तो स... रूप सनातन ये दोनों बड़े भाई हैं बल्लभ उनसे छोटे हैं पहले सनातन फिर रूप फिर बल्लभ तो इन श्री बल्लभ की वंदना कर रहे हैं अपने पिताजी की भी वंदना कर रहे हैं कि पात माम बल्लभ आप मेरे ऊपर कृपा करें पितृतया जो पिता के रूप में विराजमान हुए मेरे ऊपर अनुग्रह किया पिता के रूप में जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया मुझे स्वीकार किया पितृतया कृपान्वित जो कृपा से युक्त हैं और जिन्होंने मुझे श्री रूप गोस्वामी जी को सौंप दिया कि इनका तुम ही संरक्षण करते हुए विराजमान हो गए तत्प्रभुद्वय सहोदर प्रथा जो के प्रभुद्वय माने श्री रूप सनातन ये दोनों जो प्रभु हैं इनके सहोदर प्रथा सहोदय के रूप में सगे भाई के रूप में जो प्रसिद्ध थे श्री बल्लभ अपने पिता का वर्णन कर रहे हैं जो रूप सनातन के सहोदय रूप में प्रसिद्ध थे और यो दासतम और जो रामचंद्र जी के दास रूप में बड़े प्रसिद्ध थे जिस समय श्री रूप गोस्वामी यहां पर पधारे श्री बल्लभ भी उनके साथ में आए और श्री रूप गोस्वामी जी बार बार बल्लभ से अपने छोटे भाई से कहते बोले कृष्ण बड़े मधुर हैं कृष्ण बड़े मधुर हैं अब तुम कृष्ण का भजन किया करो और श्री बल्लभ उनकी आसक्ति थी श्री रामचंद्र जी में ये राम रामचंद्र जी के भक्त थे जब रूप गोस्वामी जी ने बार बार कहा कि कृष्ण की मधुरमा अद्भुत है राम से भी बढ़ करके कृष्ण की मधुरमा है कृष्ण भजन क्यों नहीं करते हो कृष्ण भजन क्या करो तो एक दिन श्री बल्लभ बोले बोले महाराज आप कह रहे हो तो ठीक है अब आपकी बात का कब तक उल्लंघन करूं आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा लो अब मैं कृष्ण चरणों का दास ग्रहण करूंगा ऐसा कह करके जहां आत्मसमर्पण किया प्रणाम किया पंत मन में दुख था हाई मेरे राम जी छूट रहे हैं और अब मुझे कृष्ण का दास बनना पड़ेगा इसी वियोग में श्री बल्लभ रास्ते में ही फिर अंतर्धान हो गए जब आ रहे थे उस समय श्री वल्लभ जो हैं वो बल्लभ फिर रास्ते में ही रूप गोस्वामी जी के बार बार कहने पर श्री बल्लभ जो हैं वो रास्ते में ही फिर अंतर्धान हो गए जीव गोस्वामी जी फिर इनके पास में ही बाद में जीव गोस्वामी जी को पता लगा तब जीव गोस्वामी जी बाद में आए कुछ दिन कई का, काशी में रहे काशी में वेदांत का अध्ययन किया विद्या का अध्ययन किया फिर वृंदावन आए और वृंदावन आकर के विराजमान हुए जीव गोस्वामी ने महाप्रभु का दर्शन तो बाल्यकाल में किया था जब महाप्रभु राम के लिए उस समय दर्शन किया तो वे ही साधु साद्व बल्लभ साधुओं के परम प्यारे जो बल्लभ हैं वे मेरे ऊपर अपूर्व सम्मान पातु मेरे ऊपर रक्षा करते हुए विराजमान हो ऐसे गुरजनों की वंदना की अब आगे जो इस ग्रंथ है उस ग्रंथ का आगे निरूपण करेंगे बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण हरी गोविंद जय हरिणताय गौर हरि